प्रश्नोपन शष्य प्रश्नचार स्वनदर्शन का विवरण अत्र सदेव स्वने महिमुवती यदृष्ट दृष्टमुप्यतित श्रुतम शुनोती देश दिगंतर से प्रत्युभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। दृष्टम च दृष्टम च श्रुत चा श्रुत चान अनुभूत चांुभूत चच्चा सच सर्व पश्यति इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उस देखे हुए को ही यह देखता है सुनी सुनी बातों को ही सुनता है तथा दिशा विदेशों में अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है अधिक क्या यह देखे बिना देखे सुने बिना सुने अनुभव किए बिना अनुभव किए तथा सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्व रूप होकर देखता है अत्रो परतेशु श्रोत्रादिशु देहरक्षा ये जाग्रसु प्राणादिवाजुसु वाक्सुप्ति प्रतिपत्तस्तराल एष देवर्कश्मत स्वात्म संहृतस््रोत्रादिक स्वप्ने महिम विभूति विषय विषयी लक्षण अनेकागमनमुभवती प्रतिपद्यते इस अवस्था में यानी इंद्रियों के उपरत हो जाने पर देह की रक्षा के लिए और प्राणादि वायुओं के जागते रहने पर सुसुप्त की प्राप्ति से पूर्व इस जागृत सुसुप्ति के मध्य की अवस्था में यह देव जिसने सूर्य की किरणों के समान स्रोत्रादि इंद्रियों को अपने में लीन कर लिया है स्वप्नावस्था में अपनी महिमा यानी विभूति को अनुभव करता है अर्थात विषय विषय रूप अनेकात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है ननो महिमाुभवनी करण मनोनुभवतु स्वतंत्रेण स्वातंत्रेनाभवती उच्यते स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ पूर्वपक्ष मन तो विभूति का अनुभव करने में अनुभव करने वाले पुरुष का कारण है फिर यह कैसे कहा जाता है कि वह स्वतंत्रता से अनुभव करता है क्योंकि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ ही है नोषा क्षेत्र स्वातंत्र मनुपाधिवान्नि क्षेत्र परम स्वतः स्वीति जागरतीति वाँ मनुपाधिमे तरह जागरण स्वनचे वाजसने के सधी स्वनो भूत्वा ध्यातीव लोलायतीव इत्यादी तस्मा मनसो विभुवे स्वातंत्र वचनम न्याय सिद्धांति इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता रूप उपाधि के कारण है वास्तव में क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है उसका जागना और सोना तो मन रूप उपाधि के ही कारण है ऐसा बृहदारण्य श्रुति में कहा है वह बुद्धि से तादात्म्य प्राप्त कर स्वप्न रूप होता है और मानो ध्यान करता तथा चेष्टा करता है इत्यादि अतः विभूति के अनुभव में मन की स्वतंत्रता बतलाना न्यायुक्त ही है मनो उपाधि मनोपाधिहित स्वप्न काले क्षेत्र से स्वयं ज्योतिषते कैचि तन श्रृत्य पिज्ञानकृता भाती यस्मा स्वयं ज्योतिष्वादिभ्य व्यवहारोप्या मोक्षात सर्वो विद्या विषय मन आद्युपाधिजनि यदिव सै त्योन्य पश्येत मात्रा संसर्ग भवति यत्र स्वतीम्वाभूत कंप्येत इत्यादि श्रुतिभ्य अतो मन्द ब्रह्म विद्याय आशंका न एकात्म विदाम किन्ही किन्हीं का कथन है कि स्वप्न काल में मन रूप उपाधि के सहित मन में क्षेत्रज्ञ की स्वयं प्रकाशता में बाधा आवेगी तो ऐसी बात नहीं है उनकी यह भ्रांति सुत्यर्थ को न जानने के ही कारण है क्योंकि मन आदि उपाधि से प्राप्त हुआ स्वयं प्रकाशत्व आदि व्यवहार भी मोक्ष पर्यंत सब का सब अविद्या के कारण ही है जैसा कि जहाँ कोई अन्य हो वहीं अन्य को अन्य देख सकता है इस आत्मा को विषय का संसर्ग ही नहीं होता जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया वहां किसे किसके द्वारा देखे इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है अतः यह शंका मंद ब्रह्म ज्ञानियों की ही है एकात्म वेताओं की नहीं नन्वे सति, अत्रयम पुरुषः, स्वयं ज्योति इति विशेषण अनर्थकम भवती पूर्व पक्ष ऐसा मानने पर तो इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति है इस वाक्य से बतलाया हुआ आत्मा का अर्थात स्वयं ज्योति विशेषण व्यथि ही हो जाएगा अत्रोच्य अत्यद उच्यते यहषोतर्हृदय आकाश एक तस्ते इतंतरहदय परिच्छेदे सुतरा स्वयं ज्योतिषम बाध्येत सिद्धांती इस पर हमें यह कहना है कि आपका यह कथन तो बहुत थोड़ा है यह तो हृदय के भीतर का आकाश है इसमें वह आत्मा शहन करता है इस वाक्य से आत्मा का अंत हृदय रूप परिच्छेद सिद्ध होने से तो उसका स्वयं प्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है सत्यम अयम दोषो यद्यपि स्वास्थ केवलतया स्वयं ज्योतिषेनाधम अपनीतम अपनी भारत सेतचेत पूर्व यद्यपि यह दोष तो ठीक ही है तथापि स्वप्न में केवलता मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व से उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है न तत्रापि पुरी तेत श्रुते हा, पुरी तनाड़ी संबंधाद अत्रापि पुरुष स्वयं ज्योतिष्वेनाध भारापनयाभिप्रायोषांति ऐसी बात नहीं है इस अवस्था में भी पूरी तत् नाड़ी में सहन करता है इस श्रुति के अनुसार जीव का नाड़ी तत् तत् नाड़ी से संबंध रहने के कारण यह अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है कथम तर ही अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति पूर्वपक्ष तो फिर यह कैसे कहा गया है किस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है अन्य शाखापेक्षाया सा श्रुतिरती चेत मध्यस्थ यदि ऐसा माने कि अन्य शाखा की श्रुति होने के कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है तो न यात्मा हात्मा सर्वेदाताम नामर्थो विज्ञापित विभुषित तस्माद युक्ता स्वप्न आत्मन स्वयं ज्योतिषोत्पत्ति वक्तुम श्रुते यथार्थ तत्व प्रकाशकवाद ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि हमें सब श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य एक आत्मा ही है वही उन्हें बतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासुओं को ज्ञातव्य है इसलिए स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशता की उत्पत्ति बतलाना उचित है क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्व को ही प्रकाशित करने वाली है एवं सर्वम तुणु शुवा वर्ष सतेनापि श्रुत्यर्थ ज्ञातुं शक्यते थे पंडित यथा च यहादे पुरीड़ीसु स्वतंधा तत्सबावत्व तत्तंबंधा विविच्य दर्शन शक्यत इत्म स्वयं न एवं विद्या काम वासनावती ज्योतिष बाध्यते मन सेद्या कामकम्भूतवासनावती कर्मनता वसना विद्यावश्यतभ्य प्रवक्स द्रष्टुर्वासनाभ्यो न्यत्वेन स्वयं ज्योतिष न सुदर्पितेना तारकिकुत शक्य के तस्थान मनसी अप्रति अप्रलीने न मनसी मनोमय स्वप्न पश्यती सिद्धांति अच्छा तो अब सब प्रकार का अभिमान त्याग कर श्रुति का अर्थ श्रवण कर क्योंकि अपने को पंडित मानने वाले सभी पुरुषों को सौ वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता जिस प्रकार स्वप्नावस्था में हृदयाकाश में और पूरी तत्नाड़ी में सहन करने वाले आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं हो सकता क्योंकि वह उससे संबंध न रहने के कारण उसे पृथक करके दिखलाया जा सकता है उसी प्रकार अविद्या कामना और कर्म आदि के कारण उद्भूत हुई वासनाओं से युक्त होने पर भी मन में अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म कर्मनिमित्तक वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले तथा संपूर्ण कार्य करनों से पृथकभूत दृष्टा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बड़े गर्विले तार्किकों द्वारा भी निवृत्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दृश्य रूप वासनाओं से भिन्न रूप से स्थित है इसलिए यह कहना बहुत ठीक है कि इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर तथा मन के लीन न होने पर आत्मा मन रूप होकर देखा करता है कथम महिमुवती यूर दृष्टि तद्वासनासी पुत्र मित्रदीवासना सभूत पुत्र मित्रम पश्यति पश्यती मन्यते तथा श्रुतम तद्वासन यान श्रृणोतीव देश देश दिगंतरश्च प्र पुनः पुनस्तुवती विद्या तथा दृष्टि चास्मजन्मनदृष्टि चा दृष्टमित्यर्थः अत्यंता दृष्टे वास्नाते श्रुतुत चा चास्म केवलेन मनसा अनुभूत मनसमुत सच्च परमाथोदकादि असच्च मृत्युदकादि किम बहुनोक्ता सर्व सर्वा सर्व पश्यति सर्वनोवासनोपाधि सं मनोदेवः स्वप्नान पश्यति वह अपनी विभूति का किस प्रकार अनुभव करता है सो अब बतलाते हैं जो मित्र या पुत्रादि उसका पहले देखा हुआ होता है उसी की वासना से युक्त हो वह पुत्र मित्रादि की वासना से प्रकट हुए पुत्र या मित्र को मानो अविद्या से देखता है ऐसा समझता है इसी प्रकार सुने हुए विषय को मानो उसी की वासना से सुनता है तथा दिग्देशांतरों में जाने भिन्न भिन्न दिशा और देशों में अनुभव किए हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभव करता है इसी प्रकार दृष्ट इसी जन्म में देखे हुए एवं अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में देखे हुए क्योंकि अत्यंत अदृष्ट पदार्थों में वासना का होना संभव नहीं है तथा श्रुत अश्रुत अनुभूत जिसका इसी जन्म में केवल मन से अनुभव किया हो अनुभूत जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया हो सत जल आदि वास्तविक पदार्थ और असत मृगजल आदि अधिक क्या कहा जाए ऊपर कहे हुए अथवा नहीं कहे हुए सभी पदार्थों को वह सर्वरूप से मनोवसना रूप उपाधि वाला होकर देखता है इस प्रकार यह सर्वेंद्रिय रूप मनोदेव सपनों को देखा करता है